रुबरू, रुबरू, रुबरू, रुबरू। गजलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और सुनिए यार के साथ। नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर दीपाली मोकाशे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपसी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ पुणे से विशेष राजेंद्र भाटिया सर जुड़े हुए हैं उनसे बातें करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं करियर इन, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये काम के लिए आप घर से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई शॉप है वहां से भी शुरू कर सकते हैं तो कैसे स्टार्टअप करें और कैसे इसके शुरुआत में क्या क्या चीजें हमको करनी होती हैं और कैसे हम लोग आगे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और अपना करियर को हाइप दे सकते हैं तो आइए राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप एकदम ठीक हो एकदम ओके जी, जी जी जी जी और अपने बारे में बताइए आप पुणे में कहा रहते हैं पुना में आंदी में आडंदी। आडंदी अच्छा। तो। जी जी जी जी, जी। आंदी के पास रहता है उत्तर करके के हाँ हाँ हाँ और सब कट्ठे रहते हैं दो लाख के हाँ, हाँ। बहू है पोता है अच्छा मेरा खुद का बिजनेस है अरे वाह हाँ बाबा करा रहे हैं बिल्कुल <laughs> तो, हाँ। हाँ। तो राजेंद्र जी आपकी बचपन की कुछ बातें ताजा कराइए आपने कहा पढ़ाई रिक्शा वगैरह कहाँ पर हुई आपकी आ, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रत्नागिरी से डिप्लोमा लिया था हम्म हम्म इंजीनियरिंग का अच्छा अच्छा 1983 एटी थ्री में हम्म छह महीने मैंने, मैंने जॉब किया पर जॉब में इंटरेस्ट नहीं हुआ हुँ, तो हुँ, फिर पिताजी का बिजनेस था हॉल स्टॉक का तो वो शुरू कर दिया हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. फिर वो बड़ाते बड़ाते दस साल तक मैंने हॉल स्टॉक किया जी तो उसके बाद डिटर्जेंट का जमाना चालू हो गया हम्म हम्म डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट केक डिश वॉश तो फिर मैंने अहमदाबाद में ट्रेनिंग ली अच्छा। और मशीनरी लेके फिर अपना डिटर्जेंट का चालू कर दिया नहीं अच्छा अच्छा दस तो साल आपने पढ़ाई तुरा... किया तो नौकरी वगैरह नहीं की इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग की नौकरी मैंने मेरे बेकर पीरियड में की अच्छा अच्छा जब मैं थोड़ा लॉस आ गया था डुप्लीकेशन में फंस गया था अच्छा डुप्लीकेशन अच्छा। मार्केट में सभी मैंने चार साल नौकरी की फिर वापिस बिजनेस थे। थे थे थे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो लेके घर से शुरू किया कि कैसे घर हाँ, से से ही मेरे पिताजी पाकिस्तान आए थे तो पार्टीशन के टाइम अच्छा अच्छा तो उनको तो ऑयल शॉप तो का नॉलेज था बोटा साबुन पहले आता था बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो तो तो फिर तेल और कॉस्टिक सोडा मिक्स करके बनाते हैं डाल के आ, तो मैंने वही बिजनेस चालू किया अच्छा हाँ अच्छा। वो बढ़ गया पर वापिस उसका ऑयल डिमांड कम हो गई डिटर्जेंट की बढ़ गई तो, तो चेंजेस आते रहते तो चेंजेस करने पड़ते हैं फिर डिटर्जेंट चालू कर दिया फिर जैसे कि शुरुआत में जब यहाँ पर आए तो पिताजी का जो बिजनेस है आपने फिर संभाला थे नहीं पिताजी कर रहे थे मैं हेल्प करता था फिर मैं किया पूरा फिर मैं संभालता था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर बाद में लिक्विड सो चालू किया फिनेल वो मेरे दिमाग से सिक सिक के बाहर से के, के चालू कर दिया टॉयलेट तो तो मार्केटिंग कैसे करते थे फिर यानी घर में ही बनता तो कैसे बेचते थे? आ, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है ना मेरा भी जो भी माल बनता है पुणे में है। तो, तो पूरा शिरडी अपना बाबा के घर जाता है साई बाबा मालूम रहेगा शिर्डी शिरडी मेरा मार्केट है नगर डिस्ट्रिक्ट में उधर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको डायरेक्ट माल जाता है अच्छा ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप भेज देते हैं हम्म हम्म हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात है तो इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग अभी फिलहाल कर रहे हैं और पहले कितना करते थे पहले मैं डिश वॉश भी करता थाने था जो बर्तन शोप रहता ना हा, जो हाँ हा, हा, वो भी बनाता था हाँ वॉशिंग पाउडर बनाता था मशीनरी पे सब हाँ बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो डुप्लीकेशन मार्केट में फंस गया था मैं जी जी जी आ, बताया तो, हाँ बताया मैं थोड़ा लॉस में आ गया था फिर, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई पर बाबा ने बहुत ही सिखा दिया आगे बढ़ा दिया हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जितना स्पीड से नीचे आए ना उतनी स्पीड से आज वापस ऊंचाई पे पहुंच जाए बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने अभी फिलहाल कितने आइटम्स है आपके पास तो मेरे okay. पास मैं अभी लिक्विड शॉप बनाता हूँ हाँ, फिनाइल बनाता हूँ हाँ, टॉयलेट क्लीनर है अभी वॉशिंग पाउडर भी बना रहा हूँ अच्छा, मैं बनाता हूं, हाँ, हाँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों संभाल वाह ठीक है ठीक है बाबा साथ में और बच्चे वगैरह बच्चे दोनों जॉब में अच्छा अच्छा ओके दोनों एम कंपनी में बड़ी पोस्ट पे है इससे उनको मैं बिजनेस में नहीं लेता है रह रहे हैं रहने। वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सुना हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन प्वाइंट एट एफ पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो बस्कर रहो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और राजेंद्र बाटिया जी से बातें हो रही है किस तरह से वो अपना फिनाइल का जो बिजनेस है डिटर्जेंट का लिक्विड सोप का सोप का ये सारी चीजें उन्होंने बताई कैसे उनकी जो है पिताजी ने इसको शुरू किया था और फिर पिताजी से सीख कर वो इन चीजों को करते रहे और साथ में पढ़ाई भी उन्होंने की और बिजनेस भी किया फिर बाद में पिताजी के बाद आप खुद ही ये सारा बिजनेस संभाल रहे हैं और बिजनेस जब भी करते हैं तो एक जैसा नहीं रहता है आगे पीछे होता रहता है तो इसीलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है तो आइए राजेंद्र जी मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप जैसे कहा अहमदाबाद जाके सीखे तो आज भी क्या वो लोग सिखाते हैं जो बच्चे नए हैं और इंजीनियरिंग नहीं भी किया हो तो क्या ये बिजनेस कर सकते हैं सीखे हाँ कर सकते है न कैसे करे कैसे शुरुआत करे वो थोड़ा मैंने इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है वो केमिकल में आ हम्म तो अपने इस पे रहते हैं ने? तुम कैसे सीख रहे हो पर देख के ही सीखना पड़ता है ऐसे आप पूछेंगे तो कोई बोलेगा नहीं बिल्कुल तो हाँ थोड़ा थोड़ा देख के आइडिया लेने पड़ती सब तो जगह से लॉ मटेरियल क्या डालते फैक्ट्री में कौन से वे तो क्या यूज कर रहे है? ऐसे चारों तरफ ध्यान चाहिए अपना कि क्या यूज़ हा, हा, हा। तो, आ, अभी क्या सिखाते हैं हाँ मैं हा, मैं अभी कोई जरूरत मंद रहेगा न्याय में चलने वाला कोई बच्चा किसको, चाहिए किसको तो मैं सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी उम्र अभी सिक्सटी के लगभग है अभी जाने वाले में मैं सिक्सटी पूरा हो जाऊंगा अरे वाह बिल्ग तो अभी किसको यूज तो यूज़ होता होगा मैं मेरा नॉलेज दे बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा कंपनी वगैरह या जैसे आपने कहा अहमदाबाद में मैं सीख ऐसा कुछ नासिक में भी ट्रेनिंग ना ट्रेनिंग मिलता है अहमदाबाद तो में भी है अच्छा अच्छा अच्छा नहीं पूरा नहीं सीखाते होंगे हाँ हाँ हाँ लेकिन एक बात है कि भाई अब इतने सारे जैसे कि मार्केटिंग में बहुत सारे जो है निर्माण ये सर्फ वगैरह इनके एडवर्टाइजमेंट चलती है बहुत सारा ये स्कीम्स निकालते हैं तो क्या हाँ। इनके कंपेरिजन में हम हाँ उन खड़े हो सकते हैं क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकते है न कैसा नहीं हो तो सकते सस्ता देते क्या उनसे सस्ता अभी जितना तुम रॉ मटेरियल ज्यादा लेंगे तो उतना थोड़ी कॉस्ट में फायदा होगा अपना अच्छा अच्छा अच्छा कंपैरिजन उतना उनके रेट तो इतना नहीं आ सकते पर कंपैरेटिवली कर सकते हैं नहीं अच्छा अच्छा अच्छा और मैंने पहले से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं।, तो अच्छा, नहीं किया है बोले कम बिके पर मेरा अच्छा ही बिके ऐसे जगह वगैरह कितना लगता है कैसे जब इसको अपना छोटा घर रहेगा हाँ तो जो दस बाय दस का रूम रहेगा हाँ हाँ दो रूम तो भी का अच्छा दस बाय दस के दो रूम से काम हाँ। हो, हो जाता है नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही है और अगर अपन समझो कम में कम से कम में खर्चे में बनाए और मार्केटिंग करना शुरू करें या मार्केटिंग कैसे करते हैं आप जैसे आप तो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर को भी देता और होटल लाइन जो रहती है हाँ, ना जो उनको ही मैं खुद देता हूँ है न अच्छा अच्छा होटल में क्या हाँ, इतना क्या क्या लगता है फिर होटल में आ, बर्तन अपना लिक्विड सोप बर्तन के लिए रहता है हाँ, हाँ, हाँ, फिनाइल भी लगता है और लॉजिंग के लिए टॉयलेट क्लीनर लगता फिनाइल लगता सब हैंडवाश लगता है अच्छा वो सारी चीजें आप खुद ही बना देते हैं खुद बनाता हूँ और खुद मार्केटिंग करता हूँ पहले देखता हूँ किसको क्या जरूरत है जो तो वॉशिंग कर रहे होते ना पहले उनसे कांटेक्ट करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल मालिक को बाद में मिलता हूँ पहले नीचे से ऊपर मालिक करेगा <laughs> तो वॉशिंग तो वाले को पूछेगा कैसा है मटेरियल ऐसा तो पहले मैं सैम्पल देता हूँ उनको यूज करते अच्छा लगता है अच्छा अच्छा ये सही अच्छा तरीका है आपका नहीं पहले अपन जो यूज कर रहे हैं या जो सिक्योरिटी हाँ, वाले हैं उनसे बात करके फिर मालिक से है। करने वाले तो वही है ना तो, हाँ। मालिक सिर्फ काउंटर पे बैठेगा उसको तो संभालने का सबको लेबर को, को. बिल्कुल अगर लेबर खुश रहेगा तो वो खुश रहेगा इसलिए हम पहले उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर से शुरू कर सकते हैं ये आपने बताया और इसमें खर्चा कितना आता है अगर कोई बंदा जो है विद्यार्थी अपना स्कूल कॉलेज करते हुए अगर इसको करना चाहे तो पंद्रह हजार में आप बिजनेस चालू कर सकते अच्छा अच्छा हाँ इसमें ज्यादा आप पैसे का ये नहीं है इन्वेस्ट अच्छा अच्छा और फिर हम लोग कमाते कितना है महीने में कुछ कमा सकते हैं क्या अगर 10-15000 इन्वेस्ट करते तो आप कम से कम 5000 तो भी कमा सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया तो जितना भी इन्वेस्ट करेंगे लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से कमाई बढ़ता जाएगा बिल्कुल बिल्कुल पंद्रह में पाँच मिल रहा है तो हाँ उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते रिस्क है? नहीं है नहीं रिस्क आप बहुत लाख दस लाख एकर रहे और हम्म टर्स को भी मैं सब जगह लिक्विड देता हूँ फिनाइल देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. सेंटर पे इधर जाता हूँ मैं हाँ हाँ हाँ तो वो लोगों को इतना अच्छा लगता है वो आपका ही लिक्विड हम यूज करते हैं फिनाइल यूज करते है करते, सब मैं देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सेवा भी हो जाती है सही बात है सही बात तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की क्वालिटी मेंटेन करने से बिजनेस अपने आप मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र सोच रहे होंगे की कैसे शुरू करें कैसे सीखें तो आप जो है राजेंद्र जी से मिलकर भी सीख सकते हैं और, सकता हूं। और कोई भी उसको मैं। बिल्कुल बिल्कुल अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग चलता है नासिक में चलता है हर मेगा सिटी में थोड़ा सा आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा की कहा ये सब चीजें मिलती है इसका रॉ मेटेरियल और हर शहर में देल सही, देल सही होगा और वो राजेंद्र जी आपको बता भी देंगे और आप जो है इससे शुरू कर सकते हैं पंद्रह बीस हजार का जो इन्वेस्टमेंट है शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसके जो भी मटेरियल बन जाएंगे वो आप बेच देंगे तो पंद्रह का बीस हो जाएगा और तब आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये तो माल बिकता है और इतना कमाई होता है तो महीने का आपको पाँच भी बचता है तो महीने में आपको एक ही बार काम करना है पांच हजार के लिए है ना तो आप कॉलेज करते हुए आराम से कर सकते हैं सैटरडे संडे आपने बिजनेस कर दिया जितना माल आपने बनाया उतना बेच दिया तो आपके लिए पांच पांच हजार का इनकम और एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप जो है आइडिया आते जाएगा तो आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ा के आपका आप कमाई और कर सकते हैं तो ये बहुत ही सिंपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं घर से शुरू कर सकते हैं और घर वाले भी मिलके इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है एक जगह है एक रूम है तो उसमें आप ये काम शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हैं और ये सब चीजें जो है बिल्कुल हर जगह आज लगता ही है, है न तो स्वच्छता सभी को अच्छा लगता है और स्वच्छता के लिए आप उनको हेल्प करते हो इन चीजों के माध्यम से तो सभी लोगों के लिए ये मार्केटिंग भी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता होगा मार्केट बेचने में माल बोलिए माल बेचने में दिक्कत तो नहीं आता है नहीं नहीं नहीं नहीं क्वालिटी अगर रहा ना आपका नहीं, नहीं, नहीं। तो जिसको भी जरूरत है मैं उसको ट्रेन कर दूंगा इन्हें बिल्कुल बिल्कुल पहले सैंपल दे फिर बाद में आप जो है माल बेचते हैं ना ठीक तो ये एक सिंपल तरीका है कि आप पहले घर अपने सोसाइटी में ही अपने गांव में ही अगर बनाते हैं तो वहां पर दो चार लोगों को आप दीजिए फ्री में वो यूज करेंगे अगर रिपीट ऑर्डर आया तो समझ जाना कि क्वालिटी बढ़िया है तो आप कर सकते हैं बिजनेस है ना तो ये सारी टेक्निक है सिंपल तो आइए एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 1107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमारे साथ पूना महाराष्ट्र से राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं जिनसे बातें हो रही सुनते रहो मुस्कराते रहो I wow. want. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ी प्यारी प्यारी, प्यारी बातें हो रही हैं और अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ग्रह उद्योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राजेन्द्र भाटिया जी से और आप साबुन फिनाइल वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट सोप भी बनाते हैं क्या आप आप सोप पहले बनाते थे अभी नहीं बनाते अभी अभी क्या है मैं, वैसे सोप जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता होगा नहीं क्या होता है नोप का ही सोप का पर अच्छा... मेरे से जितना हाँ आप अकेले हैं तो कितना बना पाएंगे कितना आ, काम करेंगे वो हिसाब से ठीक है ठीक है तो सोप भी आप जो है इसका भी बिजनेस कर सकते हैं और सोप का मार्केट भी अच्छा है और इसको शायद थोड़ा सा जगह और टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा आपको इसीलिए मेहनत का काम है थोड़ा सा तो इसलिए राजेंद्र जी नहीं करते अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और आइए जैसे कि राजेंद्र जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जहाँ रहते हैं सिर्डी के नजदीक शायद आप रहते हैं तो वहाँ क्या थोड़ा सा नेचर के बारे में बताइए और वहाँ के लोगों के बारे में बताइए भोसड़ी के आस में जहाँ आप रहते हो वहाँ पर के मैं पुणे में रहता हूँ पुणे में।, में रहते हैं तो वहाँ का जो कुछ आ, अच्छी चीजें हैं कभी कोई यहाँ राजस्थान से अगर पुणे आते हैं तो क्या क्या चीजें देख सकते हैं और किस तरह का नेचर है वो बताइए पुणे में पोल्यूशन फ्री सिटी है अच्छा अच्छा पोल्यूशन फ्री हाँ, सिटी है जी हाँ, एकदम अच्छा क्लाइमेट अच्छा है सब कुछ अच्छा है और मैं आरंदी साइड रहता हूँ तो यहाँ का वाइब्रेशन भी बहुत ही अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल हाँ आप रहने के हिसाब से कभी भी आ सकते है तो बहुत ही चेंज नहीं हो जाएगा जायेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आ, <laughs> जो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आप आ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से कैसे जुड़े मैं 2002 हजार दो को दो हजार तो एक मेरे लड़के की उंगली कट गई थी बहुत सारी हाँ तो सोप में अटक गई थी कट हो गई थी तो मैं थोड़ा वाइबल हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा, होता तो था लड़का तीन चार साल का था तो मशनरी के इधर खेल रहा था उसकी उम्र अटक गई तो फिर थोड़ा वाइबल फिर सेंटर से जुड़ा है बहन जी के पास आया फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं।, नहीं हो जाएगा सब कुछ ड्रामा में नून था ड्रामा और कल्याणकारी है ड्रामा जो होने वाला है अच्छा है हुँ, हुँ. तो उसके बाद में फिर मुरली का भी इंटरेस्ट हो गया ने, हुँ, हुँ. ये ज्ञान मेरे को बहुत अच्छा लगता है ने, सब ज्ञान देखता हूँ मैं भक्ति में भी गया पर किधर मैं कुछ ही नहीं मिला जो आ, यहाँ आ, पे मिला है ने, बाबा से जो मिला ना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आप जब मुश्किल की घड़ी आई तब आप तो सेंटर पे पहुंचे और वहां पर जाने के बाद आपको जो है काफी अच्छा जो है ज्ञान लगा और ज्ञान को जैसे जैसे आपने आत्मसात किया वैसे वैसे आपके जीवन में और एक मैं खुश रहना चाहता हूँ बिल्कुल खुशी का खजाना जो बाबा ने दिया है ना हाँ हाँ हाँ नहीं करना चाहता खुशी को छोड़ने का ही नहीं बेगर पीरियड में भी खुशी नहीं छोड़ी और अभी इतना मिला है बाबा ने सब कुछ दिया है फिर भी आ, जी वैसे जी। ही है ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एक और बात पूछना चाहूंगा मैं आप जैसे पूना के साइड में हैं तो पूना में बहुत सारे ऐसे अच्छे लीडर्स रहे हैं तो हाँ। कुछ एक लीडर्स के बारे में आप जिनको अच्छा मानते हैं उनके बारे में बताइए लीडर्स में तो मैं मोदी नरेंद्र मोदी को ही मानता हूँ हम्म हम्म हम्म सेंट्रल में जो लीडर है नरेंद्र मोदी उनकी वजह से हम बहुत सेफ है इस देश में तो उनका ही अभी प्रेसिडेंट भी ब्रह्मा कुमारी है तो आज के मेरे को लगता है कि सचयोग की शुरुआत हो गई है ऐसे मेरे को मेरे को लग रहा है <laughs> जो विकास चल रहा है नरेंद्र मोदी के शासन काल में तो दी ये सच की को लग रही है ने। दी परिवर्तन सही दी बात अभी युद्ध भी चालू हो गया ने। ये बिल्कर, है ने ये इसराइलिंग है तो अभी हमें अलर्ट रहना चाहिए साक्षी होके सब कुछ देखना हाँ साथ ही साथ अपना कर्म भी करते रहना चाहिए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आपने ये इसमें जैसे कि ये बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर अपन शुरू करते हैं जैसे आपने बताया वैसे तो इसमें सामान क्या क्या लगता है मशीनरी भी कुछ लगती है क्या आ, अभी देख रहे हैं तो मैं लिक्विड सोपिनेल बनाता हूँ हाँ, हाँ, तो आपको छोटे में करने का है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं अच्छा आ, हाँ अगर मेरा अभी थोड़ा मीडियम से ज्यादा बड़ा ही नहीं छोटा ही नहीं हाँ, तो मैं थोड़ी मदद कर ली हुई है फिलिंग की मशीनरी फिर जो खिलाने को लगता ना तो हम्म इसलिए अच्छा तो मशीनरी भी हो रही है नहीं तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते तो आप हाथ से भी चालू कर सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा हाँ डंडा एक लिया एक कैंड खर्चा कुछ भी नहीं है यानी अच्छा रॉ मटेरियल जिसको भी करने का है मैं उसको हेल्प करूंगा कौन सा रॉ मटेरियल अच्छा है कुछ सब कुछ बोल सकता हूँ प्लास्टिक सोडा जो है, है तो परसेंटेज बोल सकते हैं अच्छा सामान मानी मशीनरी का कोई झंझट ही नहीं है इसमें इसका मतलब हाँ मशीनरी का झंझट नहीं है हाँ हाँ सिर्फ सामान आप लेके आ गए और एक टब हाँ। में डाल के मिक्सअप कर दिया खत्म का हाँ। नहीं ने मटेरियल लेके आए घर में आप बना सकते बिल्कुल बिल्कुल और ये फिनाइल के लिए या लिक्विड बनाते, उसके लिए कुछ मेटीरियल लगते हैं है, है, और दो तीन और ट्रेल है। नहीं, उसके लिए फिर कोई कैन वगैरह लगेगा ड्रम में मिक्स करना पड़ेगा तो भी उसमें अच्छा अच्छा अच्छा अगर आप ज्यादा दो सौ लीटर बनाना चाहें तो फिर मशीनरी का यूज करना पड़ता अच्छा अच्छा अच्छा पचास तक तो अपन ऐसे बना ही बना सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उन्हें बेहद अच्छा लग रहा होगा और ये गांव में रहने वाले विद्यार्थी भी, भी बना सकते हैं शहरों वाले भी बना सकते हैं बस आप भी, भी, बना भी बना सकते हैं अच्छा <laughs> बहुत बढ़िया काम आपने बताया ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइये आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ Uh, जैसे कि आज हम लोग विशेष स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं थे ये सारी चीज़ें जो है क्लीनिंग uh, के लिए यूज करने वाली जो मटेरियल है उसके बारे में बातें की हमने और ये घर से आप शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कॉमनली जो है यूज होने वाली चीजें हैं और हर घर में इसका इस्तेमाल होता है फिर होटल्स इंडस्ट्री में यूज होता है फिर आप जो है मंदिर या फिर संस्थान हो वहाँ पर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके अलावा भी आप अगर चाहे तो आप स्कूल कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी टॉयलेट्स तो होते ही हैं तो वहां पर भी वो सारी चीजें लगी जाती है मतलब हर जो भी आप जिधर भी जिनको भी देना है दे सकते हैं कि हर व्यक्ति को ये चीजें हर घर में ये सामान आप दे सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा जो है राजेंद्र जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह अच्छी अच्छी बातें हमारे विद्यार्थियों को बता बताया और बहुत सिंपल तरीके से बताया और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आप परिवार के सारे लोग मिलकर बना सकते हैं और सामान बेच सकते हैं तो जाते जाते राजेंद्र जी मैं चाहूंगा की एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे बिजनेस से उतर चढ़ाव आता ही है कभी तो भी, भी फर्स्टेशन में नहीं आना दिल शिकस्त नहीं होना हम्म हम्म करते रहने का हम्म हम्म बाबा का याद में करते रहो मैं निमित्त तो, हूँ सिर्फ दिमाग में यही रखो ऑनेस्टी रखो क्वालिटी मेंटेन रखो लालच में नहीं नहीं। नहीं आ गए ना तो आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जो भी है क्लियर है क्वालिटी मेंटेन रखो बिल्कुल बिल्कुल चलिए राजेंद्र भाटिया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज का ये एपिसोड बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही कम टाइम में आपने वो सारी चीजें बताया एक लड़का या लड़की जो भी परिवार वाले अपना सेल्फ डिपेंडेंस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पंद्रह बीस हजार में बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 5 से दस हजार आराम से हर महीने कमा सकते हैं इससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं जितना ज्यादा रॉ मेटेरियल बनाएंगे और जितना आप बेचेंगे तो कम से कम ये आपका नॉमिनल समझ लीजिए 5 से दस हजार अपने घर में आराम से आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और ये काम आराम से शुरू कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है आज का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में तो राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर मिलते हैं हम थैंक यू सो मच चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में जो बातें आपने सुनी है उसे नोट करके जरूर लिखिए कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप राजेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं हमारे यहाँ मैसेज करिएगा तो हम फोन करिए आप हमें चौरानबे चौदह पंद्रह चौरा इस नंबर पर तो राजेंद्र जी का नंबर आपको मिल जाएगा फिर आप रेडियो मधुबन भोल उनसे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो बची हुई है आपको लग रहा है कि कहीं कन्फ्यूजन है तो वो ले सकते हैं और आप जिस जगह से जिस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बताएंगे तो वहां पर कौन सिखाते हैं वो भी आपको बता देंगे राजेंद्र जी और वहाँ से आप सीखिएगा और फिर मेटीरियल कहाँ से मिलेगा वो भी बता देंगे तो वहाँ से आप मेटीरियल लेके अपना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं और थोड़ा सा अगर मीठा बोलेंगे बिजनेस करने के लिए तो आपका बिजनेस तो सीधा चल पड़ेगा है ना शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं और और बहुत ही अच्छा अपने और अपने परिवार की संभाल करें और प्यार से रहें एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़े इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस कर रात रहो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 रोते हंसे बस यू ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना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 में दिल बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की डगल बिछराह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगल हम ला